रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 105, 27 दिसंबर अठारह सौ धर्म में स्वामी देवता है और यह होगा भी क्यों नहीं मूर्ति की पूजा तो होती है फिर जीते जागते आदमी की क्या नहीं होगी प्रतिमा के आविर्भाव के लिए तीन बातों की जरूरत होती है पहली बात पुजारी में भक्ति हो दूसरी प्रतिमा सुंदर हो तीसरी गृहस्वामी स्वयं भक्त हो वैष्णवचरण ने कहा था अंत में नरलीला में ही मन लीन हो जाता है परंतु एक बात है उन्हें बिना देखे इस तरह लीला दर्शन नहीं होता साक्षात्कार का लक्षण जानते हो देखने वाले का स्वभाव बालक जैसा हो जाता है बाल स्वभाव क्यों होता है इसलिए कि ईश्वर स्वयं बाल स्वभाव है अतएव जिसे उनके दर्शन होते हैं वह भी उसी स्वभाव का हो जाता है यह दर्शन होना चाहिए अब उनके दर्शन भी कैसे हों तीव्र वैराग्य होना चाहिए ऐसा चाहिए कि कहे, क्या तुम जगत पिता हो तो मैं क्या संसार से अलग हूँ मुझ पर तुम दया न करोगे साला। जो जितनी जो जिसकी चिंता करता है उसे उसी की सत्ता मिलती है शिव की पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती है श्री रामचंद्र जी का एक भक्त था वह दिन रात हनुमान की चिंता किया करता वह सोचता था मैं हनुमान हो गया हूँ अंत में उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसके जरा सी पूछ भी निकली है शिव के अंश से ज्ञान होता है विष्णु के अंश से भक्ति जिनमें शिव का अंश है उनका स्वभाव ज्ञानियों जैसा है जिनमें विष्णु का अंश है उनका भक्तों जैसा स्वभाव है मास्टर चैतन्य देव के लिए तो आपने कहा था उनमें ज्ञान और भक्ति दोनों थे श्री रामकृष्ण विरक्तिपूर्वक उनकी और बात है वे ईश्वर के अवतार थे उनमें और जीवों में बड़ा अंतर है उन्हें ऐसा वैराग्य था कि सार्वभौम ने जब जीव पर चीनी डाल दी तब चीनी हवा में फर फर करके उड़ गई भीगी तक नहीं वे सदा ही समाधिमग्न रहते थे कितने बड़े कामजेयी थे वे जीवों के साथ उनकी तुलना कैसे हो सिंह बारह वर्ष में एक बार रमण करता है परंतु मांस खाता है चिड़िया दाने चबाती है परंतु दिन रात रमण करती है उस तरह अवतार और जीव हैं जीव काम का त्याग तो करते हैं परंतु कुछ दिन बाद कभी भोग कर लेते हैं संभाल नहीं सकते मास्टर से लज्जा क्यों जो पार हो जाता है वह आदमी को किले के बराबर देखता है लज्जा घृणा और भय ये तीन न रहने चाहिए ये सब पाश है अष्टपाश है न जो नित्य सिद्ध हैं उसे संसार का क्या डर बधे घरों का खेल है पासे फेंकने से कुछ और न पड़ जाए यह डर उसे फिर नहीं रहता जो नित्य सिद्ध है वह चाहे तो संसार में भी रह सकता है कोई कोई दो तलवारें भी चला सकते हैं वे ऐसे खिलाड़ी हैं कि कंकड़ फेंक कर मारो तो तलवार में लगकर अलग हो जाता है भक्त महाराज किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं श्री रामकृष्ण बिना सब तरफ से मन को समेटे ईश्वर के दर्शन थोड़े ही होते हैं भागवत में शुभदेव की बातें हैं वे रास्ते पर जा रहे थे मानो संगीन चढ़ाई हुई हो किसी ओर नजर नहीं जाती एक लक्ष्य केवल ईश्वर की ओर दृष्टि योग है चातक बस स्वाति का जल पीता है गंगा यमुना गोदावरी सब नदियों में पानी भरा हुआ है सातों सागर पूर्ण है फिर भी उनका जल वह नहीं पीता स्वाति में वर्षा होगी तब वह पानी पिएगा जिनका योग इस तरह का हुआ हो उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं थिएटर में जाओ तो जब तक पर्दा नहीं उठता तब तक आदमी बैठे हुए अनेक प्रकार की बातें करते हैं घर की बातें ऑफिस की बातें स्कूल की बातें यही सब पर्दा उठा नहीं कि सब बातें बंद जो नाटक हो रहा है टक टकी लगाए उसे ही देखते हैं बड़ी देर बाद अगर एक आध बातें करती करते भी हैं तो उसी नाटक के संबंध की शराब खोर शराब पीने के बाद आनंद की ही बातें करता है